टिंडर बॉक्स बहुत अरसा पहले एक सिपाही था। वो एक नौजवान और दिल का शख्स था। एक दिन वो एक जंग से अपने घर वापस आ रहा था। दिल ही दिल में वो इसका शुक्रगुजार था कि वो जिंदा है। डाइ, बाइ, डाइ, बाइ, डाइ, बाइ। वो मुस्तैदी से कदम बढ़ा रहा था। कमर में एक शमशीर लटका है। फिर अ जो बहुत ही खौफनाक थी। सलाम वालेकुम सिपाही, कितनी शानदार शमशीर और इतना उम्दा पिट्ठू है तुम्हारे पास। वालेकुम सलाम। तुम्हारी मेहरबानी बुरी चुड़ैल। चुड़ैल के होठ कम कपाए और सिपाही कांप उठा। वो अपने इस खौफनाक मजाज की वजह से बहुत ही डरावनी लगती थी। तुम इतने सच्चे सिपाही � हो शायद तुम्हें मालिक समझने की भी गलती कर दे। मुझे बताओ क्या तुम बेनताह दौलत पाना चाहोगे? जितना तुम चाहो उतनी। अहां पर कैसे? चुड़ैल ने अपनी भांति ऊपर उठाई और वो उसके वश में आ गया। वो इससे बेखबर था कि उसे ज्यादा अहतियात बरतनी चाहिए थी। उसने जंगल के बिल्कुल किनारे अंदर से वो खोखला है और ऊपर से उस छेद में तुम सीधे फिसल के नीचे आ सकते हो और फिर जब एक बार तुम रुकोगे आह वो दरख्त पर मैं दरख्त के नीचे क्या करूंगा हाँ वो दरख्त एक मर्तबा तुम उसकी गहराई में अंदर उतर जाओ तो मैं एक रस्सी से तुम्हें बांध हुंगी. मैं तुम्हें वापस खींच लूँगी जब तुम मुझे चीखकर इशारा करोगे क्योंकि तरखत के अंदर वहाँ सोना है इस पर शक न करो सिपाही ने यकीनन शक किया था और उसने अपनी भौंहें तान ली तरखत में सोना है पर कैसे चुड़ैल ये सब समझाने लगी एक मरतबा तुम अंदर चले गए तो तुम्हें एक हॉल नजर आएगा � तुम वहां तीन दरवाजे देखोगे उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ तालों के अंदर वहां चाबियां होंगी और पहले कमरे में पता है तुम क्या देखोगे ये एक बहुत बड़ा संदूक है जो फर्श के बीचों-बीच पड़ा है पर उस कुत्ते से बचकर रहना जो दरवाजे पर उसका पहरा देता है क्या कहा तुमने कुत्ता सिपाही का कौतूहल पर फिक्र ना करो मेरे पास एक चौंकाने वाली बात है। चुड़ैल ने एक नीला चौकोर धारीदार एप्रन बाहर निकाला। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसने ये मुस्कुराकर कहा। कुत्ते को इसके ऊपर रख देना और वो कुछ देर के लिए मशगूल हो जाएगा। अब चुड़ैल ने उसे अपना मंसूबा समझाना जारी रखा कि क� पर उस कुत्ते से बचकर रहना जो तुम्हारे पीछे ही होगा, क्योंकि उसकी आंखें चक्की के पहियों की तरह बड़ी हैं। वो उसे ये बताती रही कि ये प्रण मददगार साबित होगा, और फिर वो सारे सिक्के अपने लिए ले जा सकता है। सिपाही बहुत खुश हुआ, और इसलिए उसने सोचा, इसमें तो कोई खराबी नहीं, यकीनन कोई खराबी नहीं है। पर मुझे کیونکہ تمہیں بھی اس کیلئے کچھ چاہیے ہوگا میرے خیال سے میری تو بس خواہش ہے ایک ٹین کا ٹپا میری دادی امبا اسے وہاں بھول آئی ہے پچھلی برتبہ جب وہ مہاں نیچے گئی تھی تو پھر میرے کمر کے گرد رسی باند دو تو چڑیل نے اس کی کمر کے گرد رسی باند دی اور وہ درخت کے اوپر گیا اور اس نے اپنا چہرہ گھمایا وہ درخت کے نیچے فسلا اور ایک ہال میں آیا जहाँ दीवारों पर हर तरफ लाल डने थे सिपाही चल कर गया अपनी उम्दा कारगुजारी का मोजाहिरा करने के लिए और वहां एक कुत्ता था जो संदूक के ऊपर खड़ा था तुम एक दिलकश शख्सियत वाले डॉगी हो सिपाही ने कुत्ते को उठाया और उसे सुलाने के लिए नीचे रखा वो एप्रन पर लेट गया और उसने कोई आवाज नहीं निकाली यह तो बहुत आसान था सिपाही ने आस पास देखा जब उसने अपने बैग में सिक्के जमा कर लिए, वो दूसरे कमरे में गया, उस बुढ़िया को खुश करने के लिए। जैसा कि उसने कहा था कि वहाँ एक कुत्ता था जिसकी बड़ी-बड़ी आँखें थीं। आँखें इतनी बड़ी थीं कि इसने सिपाही को सख्ती में डाल दिया। उसने कुत्ते को लिया और उसे एप्रिन पर रखा। और �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 उसने कुत्ते को लिया और उसे एपरन पर रखा और सनदूक को खोला और पहले उसने सोचा कि उसे गलत फहमी سونا؟ है सोना सोना سارا इतना सारा सोना था तो उसने चाँदी खाली कर दी और पुराने सिक्के फेंक दिए उसने अपना थैला सोने के उन नए सिक्कों से भर दिया मुझे ऊपर खींचो चुड़ैल ने उसे ऊपर खींचा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 दिन सिपाही शहर में गया। उसने सबसे उम्दा कमरा ढूंढा, सबसे उम्दा खाना और सब अपनी मर्जी के मुताबिक। अब वो सिपाही एक बहुत ही जद्दार इंसान बन गया था। लोगों ने शहर के सबसे बेहतरीन कारनामों के बारे में उसे बताया, अपने बादशाह के बारे में और ये कि उसकी बेटी कितनी खूबसूरत शहजादी �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 खर्च ही होती जा रही थी। उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा था, और उसके गैर-जिम्मेदाराना खर्च की वजह से अब वहां कुछ छोटे सिक्के ही बचे थे। उसे एक टिन की अटारी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो अपने नए टिन की अटारी के एक कमरे में बैठा था, और उसने अपने जूते सीए। उस कमरे में अंधे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 मेरे मालिक क्या हुक्म है उसने अपनी गुजारिश पेश की मैं तुमसे माफी चाहूंगा क्या मतलब है तुम्हारा मैं आपका खिदमत गुजार हूं आप कोई भी फरमाइश कर सकते हैं कोई भी शहजिस की मुझे ख्वाहिश हो कुछ भी सिपाही सख्ते में आ गया उसने इसकी बाबत सोचा और खुश होकर कहा जाओ कुत्ते मेरे लिए पैसा लेकर आओ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 बेकरी से राजा की भांहें तन गई फिर उसने एक खादिम को तैनात किया कि वो उसकी बच्ची की पहरेदारी करे और ये देख सके कि क्या वो एक ख्वाब था या कोई साज़ेश। सिपाही एक मर्तबा फिर उसे देखने को तरसने लगा, तो उसने अपने उस कुत्ते से कहा कि वो उसे दुबारा लेकर आए। कुत्ते ने पलक झपकते ही श और उसके पीछे शहर में एक घर तक गी अब क्योंकि मैं जान चुकी हूँ ये महज़ए ख़्वाब नहीं है मैं जो कर सकती हूँ वह करूँगी उसे उस साज़िश से दूर रखने के लिए मैं चौक से उसके दरवाज़े पर एक निशान बना दूँगी और खादिमा ने जाकर वही किया जो हम जानते हैं किस लिए और जब कुत्ते ने इस शातिर मनसूबे को देखा तो उसने हर घर पर निशान बना दिया ये उसकी तजबीज थी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 पर मलिका होशियार थी और उसने अपनी बेटी की पीठ पर अनाज का एक थैला सिल दिया था। अनाज के गिरे दाने ये दिखाने लगे कि उसे कहां रखा है। वहां है वो। मलिका ने अनाज के गिरे हुए दानों के लकीर की तरफ इशारा किया और पहरेदार अंदर गए। वहाँ उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो छुपने की कोश उसने एक आखरी सांस ली। यह रिवायत है कि गुनहगार को उसकी आखरी ख्वाहिश अता की जाती है। मैं चाहूंगा एक आग का अलाव देखना। अब बादशाह उसे उसकी इस ख्वाहिश से महरूम नहीं रख सकता था। तो सिपाही ने उसका टिंडर बॉक्स लिया और उससे आग जलाई। उत्तर हुआ। वो वहाँ खड़ा हुआ। ये सच है वो कहते हैं एक कुत्ता इंसान का सबसे सच्चा दोस्त होता है और कुत्ता वजीरों पर फोहका और वो सब भाग गए पात्शाह और मलिका ने भागने की कोशिश की पर कुत्ता उनके रास्ते में खड़ा हो गया तुम एक नामाकूल जादूगर हो क्या ये किस किस्म का कुत्ता है पात्शाह हुजूर मेहरबानी करके मेरी बात सुने मैं एक बुरा میں آپ کی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے شہزادی تک پہنچنے کے لئے ٹنڈر باکس کا استعمال کیا پر میرا ارادہ غلط نہیں تھا ایک ٹنڈر باکس ہاں بادشاہ سلامت ایک بوڑی چوڑیل نے اس کی خواہش کی تھی پر میں نے سوچا وہ اسے غلط کام کے لئے استعمال کرے گی میں نے اسے ہرایا اور ٹنڈر باکس خود کے لئے لے لیا کیا تم میری بیٹی کو خوش رکھنے کا وعدہ کرتے ہو بنا اپنے ٹنڈر باکس بادشاہ اور ملکہ نے اس کی آنکھوں میں سچی محبت دیکھی شہزادی مسکر آئی کیونکہ اس نے سوچا کہ وہی معقول انسان ہے وہ اس کی بہدوری سے متاثر ہوئی تھی کیا تم میری بیٹی کو خوش رکھنے کا وعدہ کرتے ہو بین اپنے ٹنڈر باکس کی مدد کے؟ میں اس کا ٹنڈر باکس ہوں گا میں محنت کروں گا اور اس کی ہر خواہش پوری کروں گا میں اسی پل اس ٹنڈر باکس کو نیستو نابود کر دوں گا और इस तरह एक सिपाही हुक्मरान बन गया और उसने एक बेहतर जिंदगी बसर की अपनी बेगम और अपने तिलिस्मी कुत्ते के साथ